Oh, oh, oh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे जी हाँ साथियों करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहाँ पर आज हम लोग विशेष बात करने वाले हैं विमान चालक के बारे में जी हाँ साथियों पायलट बनने का करियर सपनों से आसमान तक साथियों जब भी हम आसमानों में उठते हुए विमान को देखते हैं तो मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा ज़रूर उठ जाती है और गर्व की भावना पैदा होती है उस विमान के कॉकपिट में बैठा व्यक्ति केवल एक चालक नहीं होता बल्कि वह अनुशासन साहस तकनीकी ज्ञान और जिम्मेवारी का प्रतीक होता है विमान चालक यानी पायलट बनना केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि एक सम्मान है चुनौतीपूर्ण करियर है जिसमें रोमांच और निरंतर सीखने का अवसर मिलता रहता है साथियों आप सोच रहे होंगे कि कौन बन सकता है पायलट है ना पायलट वो होता है और वो ट्रेनर वो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो विमान हेलीकॉप्टर और अन्य उड़ानों वाले यानों को सुरक्षित रूप से उड़ाता है पायलट का मुख्य कार्य यात्रियों माल और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा करना हो जाए पायलट को मौसम तकनीकी सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल और आपत् स्थिति का गहरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है साथियों पायलट ये होते हैं जिनके पास ये सारा ज्ञान होता है मेन आप यात्रियों की सुरक्षा जो माल ले जा रहे हैं उसकी सुरक्षा और विमान की सुरक्षा क्योंकि हवा में पता नहीं कौन सी चीज़ें आपको टकरा जाए कौन से बादल ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मौसम पर पूरी सारी निगरानी या मौसम की पूरी जानकारी आपको ज़रूरी है साथ ही साथ आप एक अच्छे तकनीकी सिस्टम एयर ट्राफिक कंट्रोलर भी बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान आपको एक अच्छा पायलट बनाने में मदद करता है तो चलिए आज हम पायलट बनने का करियर के बारे में बातें करेंगे आशा करूँगा आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से सुनते रहो जी सरल चित बन वाली दादी मां विश्व कल्याण का दिल मिथार मां सरल चित बन बाली दादी मां पूरा किया तूने मेरा सपना तेरे सिवा ना कोई अपना छोड़ के जाऊ कहा ज्ञान की गंगा योग की यमुना ज्ञान की गंगा सिखाया तुमने हमको हंसना सिखाया कांटों में भी चलना सिखाया जीवन मेरा तुमने सजाया तुम ही मेरा जहा ज्ञान की गंगा योग की यमुना ज्ञान की गंगा योग की यमुना ज्ञान की गंगा नेह की सूरत ममता की मूरत धारणा की धरती हो तुम दादी माँ ज्ञान की गंगा ज्ञान लोकप्रियमोना ज्ञान गंगा लोकप्रिय मोना ज्ञान गंगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जी हां साथियों आज हम लोग बातें कर रहे हैं पायलट बनने का सफर करियर पायलट के कुछ प्रकार होते हैं साथियों पायलट करियर की कई विकल्प है जिसमें मुख्यता आता है कमर्शियल पायलट यात्री विमानों और कार्गो पायलट्स को उड़ाते हैं दूसरा आता है एयरलाइन एयरपोर्ट एटीपी जिसको कहा जाता है शॉर्ट में बड़े जेट विमानों के कैप्टन सबसे ऊंचे स्तर का लाइसेंस तीसरा आता है प्राइवेट पायलट निजी उपयोग या शौक के लिए उड़ान जी हाँ चौथा आता है डिफेंस पायलट एयरफोर्स नेवी आर्मी एविएशन देश की सुरक्षा से जुड़े मिशन जी हाँ साथियों हेलीकॉप्टर पायलट मेडिकल रेस्क्यू न्यूज़ और वीआईपी ट्रांसपोर्ट इसके साथ पे जुड़ा हुआ है कार्गो और चार्टर पायलट तो ये छह अलग अलग तरह के मुख्य विषय है मुख्य प्लेन्स है जिसको आपको ऑपरेट करना होता है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है एक अच्छी खासी डिग्री भी चाहिए और साथ ही साथ आपको फिज़िक्स एंड मैथेमेटिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर पायलट बनने के लिए जो योग्य आवश्यकता है वो है टेन प्लस टू उसके बाद फिजिक्स एंड मैथेमेटिक्स उसमें ज़रूरी है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप डिग्री हासिल करें यदि मैथ्स या फिज़िक्स नहीं है तो आ, ये सफ़र आपका पूरा नहीं हो सकता तो इसीलिए जब भी आप कुछ विषय चुने तो उसमें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ज़रूर जोड़ें ताकि आपको पायलट बनने में मदद मिल सके तो साथियों कई बार कुछ चीज़ें जो है हमें हर एक फील्ड में हर एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है तो एक पायलट बनने के लिए फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स का स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है जो आपके करियर को उड़ान भरने में आसानी देगा तो अब कई बार यहाँ पर जो है सभी इस करियर को प्राप्त करने के लिए कुछ आयु सीमा भी है कुछ जगह पे आयु सीमा की बहुत अलग बात होती है लेकिन यहाँ कम से कम सत्रह वर्ष स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आपको मिलता है सत्रह साल पर फिर उसके बाद आपको मिलता है कमर्शियल पायलट के लिए लाइसेंस 18 वर्ष का होना ज़रूरी है उसके बाद अधिकतम आयु एयरलाइन नियमों के अनुसार आमतौर पर 60 से 65 वर्ष बताया गया है तो साथियों आपको 17 साल से ही पायलट स्टूडेंट का लाइसेंस ले लेना चाहिए अगर आप इस और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये विशेष रूप से आयु सीमा है जिससे आपको समझदारी से पार करके और इस चीज़ करना चाहिए तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा कि सर आइए तो बता दिया मेडिकल के बारे में बताइए जी हाँ साथियों पायलट के लिए डी जी सी ए क्लास वन मेडिकल अनिवार्य है, इसमें जो चीज़ें शामिल हैं जैसे कि बेहतरीन दृष्टि आईसाइट ये बहुत ज़रूरी है हृदय फेफड़े कान और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए रंग पहचान कलर विजन सही होना चाहिए कई बार आपको आंखों में अगर कलर विजन है आप दूर से किसी कलर को ठीक से नहीं पहचान पाते तो आपके लिए ये अनफिट कर देगा इसलिए आपके आंखें बहुत स्ट्रांग और कलर विजन नहीं हो आईसाइट बहुत स्ट्रांग हो दृष्टि बेहतरीन हो तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो साथियों आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को थोड़ी देर में पायलट ट्रेनिंग की प्रक्रिया को जरूर बताने वाला हूँ लेकिन उसके पहले आइए एक बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो माधवन पर जी हाँ जीवन कौशल सुनते रहो मस्कर रहो के उदादी जगती है आत्मा की ज्योति दी प्रकाश संभ पे आके उदादी जगती है आत्मा की ज्योति दी की है आखी ऐसे उ है आखी है ऐसे दा भूते आके उदादी जगती है आत्मा की ज्योति प्रकाश संभते आके उदादी जगती है आत्मा की ज्योति तो तारी संग हमारी देख रही हो तुम हम को इतने किए योदा दी जगती है आत्मा की छल की है आखी ऐसे योदा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में पायलट ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अभी और जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं साथियों पायलट बनना आसान भी है लेकिन हर चीज़ किसी ना किसी प्रक्रिया से गुजरती है और जब आप प्रक्रिया को ठीक से करते हैं तो आप उसमें पास आउट हो गए तो यहाँ पर पायलट बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रक्रिया जैसे आर्मी मैं आपको भर्ती होने के लिए एक ट्रेनिंग प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है ऐसे ही यहाँ पर भी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एस पी एल जिसको कहा जाता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस पी पी एल जिसको कहा जाता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस सी पी एल न्यूनतम दो घंटे की उड़ान आपकी होनी चाहिए डी के लिखित और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको देना है और चौथी बात आता है टाइप रेटिंग ए 320 या फिर B737 आदि आपकी टाइप रेटिंग होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपके ट्रेनिंग में आपको बताई जाती है और आप 200 घंटे की उड़ान जब पूरा कर लेते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं साथियों कई बार पायलट ट्रेनिंग की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा होती है भारत में पायलट बनने की कुल लागत जो है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है पैंतीस लाख से 60 लाख रुपये फ्लाइंग स्कूल टाइप रेटिंग और अन्य कर्ज इसके अंदर शामिल है लेकिन कुछ छात्र लोन स्कॉलरशिप या डिफेंस मार्ग से भी पायलट बनते हैं तो उसमें उनको सुविधाएं मिल जाती लेकिन सबके लिए सुविधा हो ये मुश्किल इसलिए पायलट बनने के लिए कम से कम आपको पैंतीस से चालीस सात लाख तक का बजट होना चाहिए आपके पास जिससे आप एक अच्छा पायलट बन सकते हैं तो ये कुछ ख़ास बातें थी जिसमें कुल लागत की बात हमने की और अगर आपके पास बजट नहीं है तो कुछ स्कॉलरशिप वाला जो है तरीका अपना के आप इसमें भर्ती हो सकते हैं कर सकते हैं और कई बार आजकल बैंकों में अच्छी खासी लोन भी मिल जाती है तो लोन के द्वारा भी आप इसे पूरा कर सकते हैं और जब आपको नौकरी मिल जाता है तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं तो इसलिए आ, ये जो ट्रेनिंग वाली लागत है ये इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका सपना इम्पॉटेंट है आपका जुनून कितना है कि आप पायलट बनने के लिए तैयार हो ये सबसे बड़ी बात है और कितना आपके अंदर जुनून है वो आपको डिसाइड कराएगा कि आपको किस रास्ते से आगे बढ़ना है लोन से या स्कॉलरशिप से या डिफेंस मार्क्स तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं लेकिन अगर आपका सपना स्ट्राउंड है तो लागत की कोई बात नहीं होती है वो कहीं से भी एडजस्ट हो जाती है साथियों देखते हैं हम कभी कभी अपने परिवार में आ, न, शादी का माहौल बनता है लेकिन घर वालों के पास पैसे होते नहीं हैं ज़्यादातर है। लेकिन फिर भी एक दूसरे का सहयोग लेकर शादी बड़े धूमधाम से पूरा करते हैं है ना लेकिन जुनून था इसलिए पूरा हुआ अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा जुनून नहीं होगा तो कभी भी वो चीज़ें फुलफिल नहीं होगी है ना तो इसीलिए हमेशा देखिए कि आपका सपना आपका करियर पायलट बनने का अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकिन उसके पहले मैं आपको पायलट बनने का सैलरी और पैकेज की थोड़ी सी बातें ज़रूर बता दूँगा ताकि आपको आ, अच्छा लगे शुरुआती <laughs> फर्स्ट ऑफिसर जब आप बनते हैं पहला फैसल के रूप में आप पायलट बनते हैं और अपना काम शुरू करते हैं तो डेढ़ से तीन लाख रुपया हर महीना आपको पेमेंट मिलता है तो अच्छी खासी पेमेंट है यहां पर और जब अगर आप पायलट के साथ साथ आप कैप्टन बनते हो तो आप पाँच से आठ लाख रुपया हर महीने कमाते हैं। तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में इससे कहीं अधिक अनुभव के साथ सैलरी रैंक और सम्मान बढ़ता जाता है तो है ना अच्छी पैकेज तो 35 लाख के सामने और आपका पैकेज के सामने कुछ भी मेल नहीं खाता है ना एक साल में ही आपका पूरा लागत जो है क्लीन हो जाता है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो मुस्कराते रहो दादी माँ आ जाओ भोली माँ बच्चे बुलाते हैं तुमको दिल में समाए प्यार तुम्हारा प्रकाश कमते हैं आए आ जाओ दादी माँ आ जाओ भोली नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार जीवन को तो कौशल्य कार्यक्रम में हम लोग बातें कर रहे हैं खास पायलट का करियर पायलट कैसे बना जाए साथियों आपने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं अब बात करते हैं पायलट बनने के फ़ायदे क्या क्या हैं साथियों उच्च सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलता है रोमांच और नई जगहों की यात्रा करना आपको मिलता है आकर्षक वेतक वेतन मिल जाता है पेमेंट पैकेज अच्छा मिल जाता है और सबसे खास बात यह है कि एक अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास हमेशा बनता रहता है साथियों फ़ायदे के साथ साथ चुनौतियाँ भी हैं और वो चुनौतियाँ हैं ट्रेनिंग का उच्च कर्ज अनियमित ड्यूटी टाइम क्योंकि इसमें टाइम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता जैसे जैसे आप ड्यूटी हवर्स आपके कम भी हो सकते ज़्यादा भी हो सकते हैं तो अलग अलग होता है उसमें भी कई बार होता है कि आपका रूटीन तो बन जाता है एक रूटीन लेकिन उसके साथ में मौसम अगर इधर उधर हो जाता है तो कभी डिले भी हो सकता है तो सारी चीज़ें मौसम के ऊपर भी और टेक्निकल टीम के ऊपर भी निर्भर करता है शारीरिक और मानसिक फिटनेस की निरंतर जरूरत होती है क्योंकि आप ज़मीन में रहते हैं और आसमान में उठते हैं तो दोनों जगह का मौसम जो है अलग अलग होता है तो आपके बॉडी फिटनेस को भी आपको मैंटेन करके रखना है इसीलिए अनुशासन और आत्मविश्वास यहाँ पर आपको बहुत मदद करती है परिवार से दूरी बनी रहती है इसलिए ये भी एक बात बड़ा चैलेंज हो जाता है जो लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं उनके लिए फिर ये करियर जो है थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को आ, ठीक कर लेते हैं समझदारी से है ना तो साथियों जाते जाते मैं एक और सुंदर कहानी आपको ज़रूर बताऊँगा जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि आप एक अच्छा पायलट बने गोपी कैप्टन के बारे में बताना चाहूँगा छोटे गांव से इंटरनेशनल पायलट तक का सफ़र इनका है कैप्टन गोपी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में थे और वहाँ पर उनकी जो है इच्छा हमेशा किसान परिवार में जन्मे हैं तो किसानी के साथ साथ जब खेतों में जाते हैं खलिने में जाते हैं ऊपर आसमान में एक विमान उठता हुआ देख कर, हर एक का सपना होता है कि काश हम भी इस जगह पहुँचें तो किसान परिवार में जन्मे गोपी ने पहली बार जब विमान को पास के शहर के एयरपोर्ट पर देखा तो उसी दिन उन्होंने मन के अंदर ठान लिया कि वो पायलट बनेंगे बस परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी जैसे मैंने कहा कि आपकी अगर पायलट बनने का जुनून ज़्यादा है तो उसमें कोई चैलेंजेस आते भी हैं तो वो दूर जल्दी हो जाते उन्होंने दिन में पढ़ाई की और रात में ट्यूशन पढ़ पैसे जुठाए बैंक लोन और इसकॉलरशिप की मदद से उन्होंने फ्लाइन ट्रेनिंग पूरी की आज कैप्टन गोपी एक इंटरनेशनल पायलट में ए थ्री विमान के कप्तान हैं और हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं उनका कहना है कि आसमान उन्हीं का होता है जो डर से ऊपर उठना जानते हैं साथियों आइए एक और कहानी हमारे मित्र ने भेजा है अवनी चौ चतुर्वेदी का अब अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर प्लाइटों में से एक है पायलटों में से एक है अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की रहने वाली बचपन से ही उन्होंने भी सच्चे उड़ने का सपना देखा उड़ने का शौक था और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और भारतीय वायु सेना में चयनित हुई बहुत मुश्किल से उन्होंने ट्रेनिंग की बहुत परिश्रम की पुरुष प्रधान क्षेत्र और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी दो में अवनी ने मिग ट्वेंटी वन इतिहास रच दिया आज वे लाखों युवतियों के लिए प्रेरणा है कि अगर हौसले मजबूत हो तो आसमान भी सीमा नहीं होती अगर हौसले मजबूत हो तो आसमान में भी सीमा नहीं होता <laughs> साथियों आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आसमान में उल्डा है तो ऊंचा हौसला भी आपके पास होना चाहिए क्या पायलट बनना आपके लिए सही है यदि आप जिम्मेवारी निभा सकते हैं अनुशासन पसंद करते हैं तकनीक और उड़ान में रुचि रखते हैं दबाव में शांत रह सकते हैं तो पायलट का करियर आपके लिए एक शानदार विकल्प है विमान चालक बनना आसान नहीं है लेकिन असंभव ही नहीं है साथियों सही मार्गदर्शन दुढ़ निश्चय और निरंतर मेहनत से ये सपना साकार किया जा सकता है पायलट केवल विमान नहीं उड़ाता वह साइक्लो ज़िंदगी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर उड़ता है यही कारण है कि ये करियर सम्मान साहस और सफलता का प्रतीक माना जाता है यदि आप भी आसमान को अपनी मंजिल बनाना चाहते हैं तो आज से तैयारी शुरू कीजिए क्योंकि सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम उड़ान भरने का साहस करते हैं तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कड़ी में अगले हफ्ते एक नए करियर के बारे में आपसे बातें करेंगे तब तक, तक आप अपने करियर को अच्छे से फ्रेम करें और सपने देखते जाइए सपने सच होते हैं इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है अखियाँ तुम्हारी दादी हैं मेरी राहें माँ तेरी मेरी पनाहें माँ तेरी मेरी पनाहें अखियाँ तुम्हारी दादी हैं मेरी राही तुम्हारी दादी है मेरी राहें। पल मेरी गाती है गी तेरे गूंजते हैं कानों में दादी बोल तेरे सांसे भी हर पल मेरी गाती है गी तेरे गूंजते हैं कान कदम चले तुम यही बच चाहें है तुम्हारी दादी है मेरी राहें अखियां तुम्हारी दादी है मेरी राहें माँ तेरी मेरी पनाहें माँ तेरी बा तुम्हारी दादी है मेरी राही अखियां तुम्हारी दादी है मेरी राही मां तेरी बा